सुबालोपनिषद पाद्येत यदमेवास्तमे पाद ग्यवाप्येत गव्यम एवास्तमे एवा विष्णुमेवाप्येत विष्णुमेवास्तमे सजायाप्येति यमेवास्तमेतरिया में यो विज्ञान अंतमेवाप्यभयिर्बीज होवाच जो पैर के प्रति गमन करता है वह पैर में ही विलीन होता है यह पैर गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान करता है इस कारण से यह गंतव्य स्थान में विलीन हो जाता है यह गंतव्य स्थान विष्णु के प्रति जाता है इस कारण से यह विष्णु में ही विलीन हो जाता है यह विष्णु सत्यानाड़ी की ओर प्रस्थान करता है इसलिए यह सत्यानाड़ी में ही अपने को विलीन कर लेता है यह सत्य अंतर्याम की ओर गमन करती है इसलिए यह अंतर्याम में ही लय हो जाती है यह अंतर्याम ज्ञान की ओर गमन करता है इसलिए यह विज्ञान में ही विलय हो जाता है तथा यह विज्ञान तुरय के समक्ष जाता है इस कारण से यह मृत्यु रहित भय रहित शोक रहित अंतरहित एवं अबीज तुर्यावस्था को प्राप्त कर लेता है पायुमेवाप्येतिय पायुमेवास्तमेति विसर्जयितम ए वाप्येतियो विसर्जयितव्यम ए वास्तमेति मृत्युमेवाप्येति यो मृत्युमेवास्तमे मध्यम मेंेति यो मध्यमेवास्तमेति प्रभ्जनमेवाप्येती य प्रभनमेवास्तमे विज्ञान मेंवाप्येति तत्मृतम अभय अशोकमतवाप्येति होवाच ऐसा कहने के अनंतर फिर उन्होंने कहा जो गुदा को प्राप्त करता है वह गुदा में ही विलीन हो जाता है यह गुदा विसर्जन योग्य मल त्याग को प्राप्त करता है अतः यह त्यागने योग्य में ही विलय को प्राप्त करता है यह मल त्याग मृत्यु को प्राप्त करता है इस कारण यह मृत्यु में ही विलीन हो जाता है यह मृत्यु मध्यमा नाड़ी को प्राप्त करा करती है इसलिए यह मध्यमा में ही विलीन होती है यह मध्यमा प्रभंजन नामक वायु को प्राप्त करती है अतः यह प्रभंजन वायु में ही विलय हो जा को प्राप्त होती है यह प्रभंजन वायु विज्ञान को प्राप्त होती है इस कारण प्रभंजन वायु का अस्त विज्ञान में ही होता है यह विज्ञान तुरय के पास जाता है इसलिए वह मृत्यु रहित भयविहीन अशोक अनंत एवं निर्वी तूर्यावस्था को प्राप्त हो जाता है उपस्थवाप्ये उपस्थवास्तमेनंदमेंप्ये आनंदयितस्तमे प्रजापतिवाप्ये यजापतिवास्तमेसीरावाप्येत यो नासीरावास्तमे नासीरा कुर्मीर मेंेह कुरमेवास्तमे विज्ञानेवाप्येती तदमृतम अवयं अचोकम अंत निर्बीज एवा पेती हो यह कहने के पश्चात पुनः उन्होंने कहना आरंभ किया कि जो उपस्थ को प्राप्त करता है वह उपस्थ में ही लीन हो जाता है और यह उपस्थ आनंद स्वरूप विषयों को प्राप्त करता है इस कारण यह आनंद में ही लीन हो जाता है और यह उपस्थ आनंद स्वरूप विषयों को प्राप्त करता है इस कारण यह आनंद में विलय हो जाता है यह आनंद प्रजापति के पास जाता है इस कारण यह प्रजापति में विलीन हो जाता है यह प्रजापति नासीरा नाड़ी की ओर प्रस्थान करता है अतः यह नासीरा में ही विलीन हो जाता है यह नासीरा कुरमीर नाड़ी की ओर गमन करता है इस कारण ये से यह कुरमीर नाड़ी में ही लय हो जाती है यह कुरेर विज्ञान कुरमेर नाड़ी की ओर गमन करता है इस कारण से यह कुर्मीर नाड़ी में ही लय होती है यह कुर्मीर विज्ञान की ओर जाती है इसलिए इसका विलय विज्ञान में ही हो जाता है यह विज्ञान तुरी को प्राप्त करता है इस कारण यह मृत्यु रहित रहित, शोक विहीन, अनंत एवं अबीज तुर्यावस्था को ही प्राप्त करता है मन एववाप्येति मन एवास्मे मतव्यमेवाप्येत मंत्यमेवास्तमे चंद्रमेवाप्ये यश्रमेवास्तमे शिशुमेवाप्ये यिशुमेवास्तमे सेनमेवाप्येत येनमेवास्तमे विज्ञानप्ये तदमृतम अभयम अशोकमतर्बीज मेंेतीवाच इसके बाद उन्होंने पुनः कहा कि जो मन को प्राप्त करता है वह मन में ही विलीन हो जाता है यह मन विचारणी विषय को प्राप्त करता है इस कारण से यह विचारणी विषयों में लीन हो जाता है यह विचारिणी चंद्रमा की तरफ गमन कर जाता है इसलिए यह चंद्रमा में ही लय हो जाता है यह चंद्रमा शिशु नाड़ी की ओर गमन करता है इस कारण यह शिशु में ही विलीन हो जाता है यह नाड़ी श्यन की ओर गमन करती है इस कारण वह शैन में ही लय होती है यह सेन विज्ञान की तरफ गमन करता है इस कारण से यह विज्ञान में ही विलीन हो जाता है तथा यह विज्ञान तूर्य के प्रति गमन करता है इस कारण से यह मृत्यु रहित अभय रहित, अशोक अनंत एवं अबीज तुर्यावस्था को प्राप्त होता है बुद्धमेवाप्येतो बुद्धिमेवास्मे बोधव्यम एववाप्येतो बोधव्यमेंस्मे ब्रह्माडमेवाप्येतो ब्रह्माडमेवास्मे सूर्या मेवाप्येत सूर्यामेवास्मे कृष्णमेवाप्येत कृष्णमेवास्तमे विज्ञानप्ये तदमृतम अभयम अशोक अनंत निर्वेजम एवा पेत हो ऐसा कहने के उपरांत उन्होंने फिर कहा कि जो बुद्धि को प्राप्त करता है वह बुद्धि में ही विलीन हो जाता है यह बुद्धि जानने योग्य विषयों की ओर प्रस्थान कर जाती है इस कारण यह जानने योग्य विषयों में ही विलीन हो जाती है यह जानने का विषय ब्रह्मा की ओर गमन कर जाता है इसलिए ब्रह्मा में ही अस्त हो जाता है यह ब्रह्मा सूर्य नाड़ी को प्राप्त करता है इसलिए इसका विलय सूर्य में ही हो जाता है यह सूर्य कृष्ण को प्राप्त करती है इसलिए यह कृष्ण में ही विलीन हो जाती है यह कृष्ण विज्ञान को प्राप्त कराता है इसलिए इसका विलय विज्ञान में ही हो जाता है और यह विज्ञान तुरिय को प्राप्त हो जाता है इस कारण यह मृत्यु रहित भय रहित अशोक अनंत एवं अबीज सूर्यावस्था को ही प्राप्त करता है अहंकार मेवाप्येति मेंेत योंकारवास्तमेहंकार कर्तव्य में हम कर्तव्यमेंस्मे रुद्रमेवाप्येत यो रुद्रमेवास्मेत सुरावाप्येत योसुरावास्मे श्वेतमेवाप्येत श््वेतमस्मे दिज्ञानप्ये तदमृतोकम अनंत निर्बीजाच इस प्रकार कहने के पश्चात उन महर्षि ने कहा कि जो अहंकार को प्राप्त करता है वह अहंकार में ही विलीन हो जाता है यह अहंकार कर्तव्य को प्राप्त करता है इसलिए यह कर्तव्य में ही लय हो जाता है यह कर्तव्य रुद्र को प्राप्त करता है इस कारण इसका लय रुद्र में ही होता है यह रुद्र असुरा को प्राप्त करता है इसलिए इस रुद्र का विलय असुरा में ही हो जाता है यह असुरा नाड़ी श्वेत को प्राप्त करती है अतः तो इस असुर का विलय श्वेत में ही होता है यह श्वेत विज्ञान को प्राप्त करता है इसलिए इसका विलय विज्ञान में ही हो जाता है यह विज्ञान तुरी को प्राप्त करता है इस कारण यह मृत्यु रहित भय रहित अशोक अनंत एवं अभीज तुर्य को ही प्राप्त होता है चितमेवाप्येत यमेवास्तमे चेतव्यमेंप्ये येतव्यम एस्मे क्षेत्रे क्षेत्रस्मे भास्वतीमेवाप्येत भास्वतीमेवास्मे नागमेवाप्येतमेवास्मेति विज्ञानप्येत विज्ञानमेवास्मे आनंदमेवाप्येत य आनंदमेवास्तमे तोयमेवाप्येती युरीयेवास्तमे तदमृतम अभयम अशोकम अनत निर्बीज में तदम अभयम अशोकम अनत निर्बीज मेंप्येती होवाच इस प्रकार कहने के बाद पुनः उन्होंने कहना शुरू किया कि जो चित्त को प्राप्त कर लेता है वह चित्त में ही विलीन हो जाता है यह चित्त चिंतन योग्य को पा लेता है इस कारण यह चिंतन करने योग्य में ही लय हो जाता है यह चिंतन करने योग्य क्षेत्रज्ञ को प्राप्त कर लेता है इस कारण इसका विलय क्षेत्रज्ञ में ही होता है यह क्षेत्रज्ञ भास्वती नाड़ी में गमन कर जाता है इस कारण यह भास्वती नाड़ी में ही विलीन हो जाता है यह भास्वती नागवायु के पास जाती है इस कारण यह नागवायु में ही अस्त हो जाती है यह नागवायु विज्ञान की ओर जाती है इस कारण यह विज्ञान में विलय हो जाती है यह विज्ञान आनंद को प्राप्त कर लेता है इस कारण यह आनंद में ही विलीन हो जाता है और वह आनंद मृत्यु रहित भय रहित अशोक अनंत एवं निर्वी तूर्य में जाता है इस कारण से यह तूर्यावस्था को प्राप्त कर लेता है या यह निर्बीज वेद निर्बीज एवती न जायते न मियते न मुह्यते न भिद्यते न दह्यते न छिद्यते न कंपते न कुब्यते सर्वधहनोज आत्मेत्याचते उन घोरांगिस जी ने पुनः कहा कि जो भी मनुष्य इस तरह से निर्बीज रूपी तत्व को जान लेता है वह निर्बीज हो जाता है वह अजन्मा हो जाता है मृत्यु एवं मोह को भी नहीं प्राप्त करता उसका भेदन नहीं होता जलता भी नहीं छेदा भी नहीं जाता कंपाय मान भी नहीं होता तथा कुपित भी नहीं होता है इस प्रकार सभी कुछ दग्ध करने वाली यह आत्मा ही है ऐसा शास्त्रवेदताओं का मत है न एव आत्मा प्रवचन थते नपि लभ्यते न बहुश्रुते न बुद्धिज्ञाश्रितेन न मेधयान न वेदन यज्ञ तपो विरुण सांख्येन योगेनाश्रिय न्यौरात्मापलभ्य प्रवचन प्रशंसा्युत्थन तब त्रुआभंत शादात उपरतस्तक्षु सौ भूत आत्मन्यवात्मा पश्य सर्वस्यात्माती यह आत्मा सैकड़ों तरह के प्रवचन करने मात्र से नहीं प्राप्त होता अनेकों शास्त्रों का अध्ययन करने से भी नहीं मिलता बुद्धि तथा ज्ञान का सानिध्य प्राप्त कर लेने से भी यह आत्मा प्राप्त नहीं होता वैसे ही मेधा वेदों यज्ञों उग्र तपश्चर्या योग, आश्रम अथवा अन्य दूसरे प्रयत्नों से भी वह आत्मा प्राप्त नहीं होता ब्रह्म में निष्ठा रखने वाला जो मनुष्य प्रवचन के द्वारा प्रशंसा अर्थात गुरु सेवा के द्वारा तथा व्युत्थान सामान्य जीवन क्रम से ऊपर उठ कर के द्वारा आत्मज्ञान परक शास्त्रों का श्रवण करता हुआ श्रम दम उपरति एवं तितीक्षा में स्थित होकर समाधि निष्ठ हुआ आत्मा को आत्मा में ही देखता है वही आत्म तत्व को प्राप्त कर पाता है जो भी मनुष्य इस तरह से आत्म तत्व को जानता है वह सभी का आत्मा हो जाता है